उन भयंकर को भक्षण करते करते समय मेरे अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में में देवता और मनुष्य सदा मेरी स्तुति हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर सौ वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और सौ नेत्रों से मुनियों को देखूँगी अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूँगी इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ होगा मैं फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूँगी उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए छह पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं दुष्टों का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सारणविक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में देवी स्तुति नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ श्री दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय देवी चरित महात्मा देवी बोली देवताओं जो एकाग्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तमन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी जो मधु कैटवनाश महषासुर शुम्भ शुंभ निशुम्भ संहार प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्र चित्त भक्तिपूर्वक मेरा महात्मा सुनेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा उन पर पापजनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी कभी प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा उन्हें शत्रु से लुटेरों से राजा से शस्त्र से अग्नि से तथा जल राशि से भी कभी भय नहीं होगा इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्मा को पढ़ना और सुनना चाहिए यह परम कल्याणकारी है मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रवों एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है बलिदान पूजा होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और हवन करना चाहिए ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मेरे इस महात्म्य मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएँ तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांतिकारक है मनुष्यों में फूट होने पर मित्रता कराने वाला है यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने कराने वाला है इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है मेरा यह सब महात्म मेरे सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि से पूजन करने से ब्राह्मण भोज से होम से प्रतिदिन अभिषेक करने से नाना प्रकार के भोगों के अर्पण से तथा दान आदि से एक वर्ष तक मेरी आराधना से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण मात्र से हो जाती है इस महात्मा का श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता देवताओं तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है वन में वीरान मार्ग में दावा से घिर जाने पर निर्जन स्थान में लुटेरों के दावों में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर मेरे चरित्र का स्मरण करने से कष्टों से रक्षा होती है जंगल में सिंह व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर महासागर में भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह संकट मुक्त हो जाता है मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं ऋषि कहते हैं प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका ऐसा कहने के बाद सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाता लोक में चले आए राजन इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है वे ही इस विश्व को मोहित करती वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो समृद्धि प्रदान करती है राजन महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है वे ही समय समय पर महामारी का रूप बनाती है वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं इस प्रकार श्री मारकंडेय पुराण में सवर्णिक मवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में फलस्तुति नामक बारहवा अध्याय पूरा हुआ